I'm sorry. वार के सुबह और हम आप एक साथ बैठे हैं और हम लोग बातें करना चाहते हैं अपने बारे में मगर अपने बारे में बातें करने से पहले कभी कभी ऐसा भी मन होता है कि कुछ बातें उन चीज़ों के बारे में की जाएँ जो हमारे लिए किसी समय में बहुत महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट थी और आज शायद वे उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह गई है अब सवाल होता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कभी तो ज़रूरी थी और आज ज़रूरी नहीं रहेगी तो साहब मैं आज वैसी ही एक बात को लेकर आपके बीच मतलब आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहूँगा और उन सब बातों में एक बात जो आ जाएगी वो है मेरे अनुभव मेरी भावनाएं, मेरे मन में क्या बातें हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने शायद आपको पहले बताया भी हो कि मैंने मास्टर ऑफ़ बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स किया और मास्टर ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट के कोर्स में एक एक स्पेशलाइजेशन करना होता था तो उस ज़माने में जब मैंने ये कोर्स किया उस ज़माने में मार्केटिंग बहुत ही मतलब जो है वर्ड जिसे आज के ज़माने में कहते हैं कि साहब एनालिटिक्स एक बज़ है तो उस ज़माने में मार्केटिंग एक बज़ था और साहब हमने भी अधिकांश छात्रों की तरह मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन ले लिया और मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लेने की एक वजह ये भी थी कि दूसरे स्पेशलाइजेशन जो थे वो आ, कुछ तो मुझे समझ नहीं आ रहे थे और कुछ लगता था कि वो इतने कठिन होंगे कि उनको समझना भी मुश्किल होगा और मैं उतना उतना दिमाग उतना ध्यान भी नहीं लगाना चाहता था तो साहब मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन हुआ और जब मुझे आज भी याद है कि जब पहले दिन मार्केटिंग की क्लास में हमारे अबरार अहमद साहब प्रोफेसर हुआ करते थे उन्होंने जब बताना शुरू किया और उन्होंने जब मार्किटिंग की डेफिनीशन यानी कि पहले दिन ही परिभाषा बताई तो फिलिप कोटलर साहब की परिभाषा से ये ज्ञात हुआ कि मार्केटिंग का मतलब सामान बेचना नहीं है मार्केटिंग का मतलब है कुछ और यानी कि अब अगर जो आज की भाषा में बोलूं तो उन्होंने कहा ग्राहकों की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को उनके सामने प्रस्तुत करना यानी कि मार्केटिंग का मतलब ग्राहक की संतुष्टि है अब ग्राहक के संतुष्टि के लिए आप अपना उत्पाद या अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रस्तुत करते हैं क्या करते हैं ये सब चीज़ें मार्केटिंग के अंतर्गत मानी जाती थी अब साहब जब ये डेफिनेशन पता चली तो पहली बात तो ये कि हमको लगा कि यार ये तो ज्ञान का एक भंडार एक नया स्रोत हमारे सामने आ गया और हमने उस अपने उस अध ज्ञान को बहुत से लोगों में बाँटना शुरू किया भाई जो नई चीज़ हम सीखते थे तो फ़ौर यारों दोस्तों और जिनको वो जो मतलब जो मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे होते थे उनको भी बताते थे और इस तरह से हमने उस उस जानकारी को बहुत से लोगों को दिया कालांकर में बैंक में आ गए बैंक में आए तो यहाँ भी मार्केटिंग की बातें शुरू हुई और मगर यहाँ पर जो मार्केटिंग की बात होती थी वो बेसिकली सेलिंग होती थी यानी बेचना यानी कि अपना जो भी उत्पाद है उस उत्पाद को किसी ग्राहक को टिका दे तो ये यहाँ की मार्केटिंग थी अब देखिए हम हम तो मार्केटिंग पढ़ के कुछ और आए थे और करने कुछ और लगे वो आ, कहा जाता है ना पढ़े फारसी बेचे थे तो पता चला कि भाई बैंक में मार्केटिंग का, का काम आपके स्तर के लोगों का नहीं है बैंक में मार्केटिंग का काम तो उनके स्तर का है जो आपसे मतलब क्या कहें हम तो ये कहेंगे कि हज़ारों सीढ़ियाँ ऊपर बैठे हुए थे और कहा यह जाता था कि उन्हीं को सारा ज्ञान है आपके पास तो ज्ञान कुछ है नहीं आप जो मतलब भले ही आपको इतनी डिग्री के नाते और आपको इतना पढ़ा लिखा जान कर लिया गया बैंक की नौकरी में मगर आपका ज्ञान शून्य के बराबर है और आपको जो कहा जा रहा है उसी को बेच दीजिए खैर साहब करते रहे हम लोग वो भी मगर इन सब चक्करों में मार्केटिंग के बारे में बातें करना नहीं छोड़ा तो बातें करते रहे अब हम इस सिलसिले में बातें करते करते मार्केटिंग के कई मॉडल्स नज़र आने लगे तो उसमें एक था अगर जो हम उसको इज़म्स में ले लें तो एक था कम्युनिस्टिक मॉडल ऑफ मार्केटिंग अब कम्युनिस्टिक मॉडल ऑफ मार्किटिंग क्या होता है कम्युनिस्टिक मॉडल ऑफ मार्किटिंग ये है कि भाई आप जो सामान बेच रहे हैं उस तरह का सामान जो है वो बहुत से लोग बेचते रहें और उस सामान को सबको बराबरी से बेचा जाए बराबरी से मतलब बेचने का जो तरीका है वो सबको ही इस्तेमाल करें और उसी तरीके से आप मिस्टर एक्स को भी बेचें वाई को भी बेचें जेड को भी बेचें हमारे बैंक में ये बात ये विधा बहुत पुरानी है यानी कि सभी धान बाईस पसेरी मेरे ख्याल से मैंने ये कहावत शायद सही ही कही होगी क्योंकि मैंने तो ऐसा ही सुना है कि कहावत का कुछ और रूप हो तो मैं जानता नहीं तो खैर सभी धान फसेरी के हिसाब से यानी जिस तरह से हम अपने कस्टमर मिस्टर एक्स जो कभी कभी बड़ी गाड़ियों में बैठकर आते थे उनसे बेचते थे उसी तरह का व्यवहार हम साइकिल पर चलने वाले अपने जो मास्टर जी जो प्राइमरी स्कूल के आते थे उनके साथ भी वही करते थे तो ये एक कम्युनिस्टिक मॉडल ऑफ मार्केटिंग था मगर थोड़े दिनों के बाद एक एलिटिस्टिक मॉडल ऑफ मार्केटिंग भी आ गया एलिटिस्टिक मॉडल ऑफ मार्केटिंग क्या था कि भाई जो लोग थोड़े बड़ी गाड़ियों में आते हैं उनके साथ व्यवहार कुछ और करिए और जो बेचारे साइकिल और रिक्शा पर आ रहे हैं या पैदल चले आ रहे हैं घिसटते हुए फटा हुआ कोट पहने उनके साथ कुछ और व्यवहार करिए चलिए साहब वो भी ज़माना देख लिया गया वो भी करके देखा और खैर बैंक तो अपनी गति से चलता रहा प्रगति होती ही रही और बैंक को लाभ होता रहा हानि होती रही ये सब तो बातें अलग हैं फिर वही मैंने कहा ना कि यह हम लोगों के औकात के बाहर था और हम लोग केवल बैलेंस शीट वगैरह जो आती थी उसको कभी देखना या जब लाभ हानि का लेखा जोखा साल के आखिर में निकलता था या क्वार्टर के एंड में निकलता था कभी कभार उसको देखना उसी में रह जाते थे तो खैर तो ये एक कम्युनिस्टिक मॉडल ऑफ मार्केटिंग हो गया एक एलिटिस्टिक मॉडल ऑफ मार्केटिंग हो गया अब यही मार्केटिंग की बात ज़रा दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में देखें ये तो बैंकों की बात हुई दूसरे क्षेत्रों में देखें देखिए हम लोगों ने देखा क्या कि एक तरह की मार्केटिंग वो होती है जहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई आप अपना सामान ऐसे बेचें कि अगले की दुकान बंद हो जाए यानी कि अगर आपकी दुकान खुली तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आजू बाजू वालों की वैसी दुकानें बंद हो जाएं तो ये एक मॉडल था मार्केटिंग का अब इसका नाम क्या है वो तो आप जो भी रखना चाहिए रख लीजिए कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ मार्केटिंग कह लीजिए इसको या जैसे भी कहिए तो अब एक मॉडल ऑफ मार्केटिंग तो ये हो गया कि भाई अब आपने दुकान खोली और चूंकि आपको अपनी दुकान चलानी है अगर जो अपना सामान बेचना है अपने समोसे आपको बेचने हैं तो कोशिश करिए कि आजू बाज़ू में जितने समोसे वाले हैं वो तो भागी जाए और उसके अलावा अगर कोई इडली डोसा भी बेचता हो तो उसको भी भगा दे ताकि आपके यहाँ के समोसे ही लोग खाने आए उस इलाके में तो साहब एक तरीका तो ये था ये हमारी कैपिटलिस्टिक मार्केटिंग और इसको हम लोगों ने बहुत नज़रिए से देखा भी इसको कई जगहों पर पाया कि इस तरह की मार्केटिंग हुई और आप सच पूछिए तो जैसे ये हमारे <coughs> <coughs> <coughs> माफ़ कीजिएगा जैसे कि ये मैकडोनल्ड्स वग़ैरह जब खुलते हैं तो होता यह है कि अगर एक मैकडोनल्ड्स खुल गया तो उसके आसपास के बाकी बेचारे वो जो पानी पूरी पानी बताशे वाले जो होते हैं वो तो भाग ही जाते हैं वहाँ पर उनकी बिक्री कहाँ होने वाली है भाई जो मैकडोनाल्ड्स में आ रहा है ग्राहक वो पानी बताशे तो खाया जाने भले ही छः महीना पहले जब तक वहाँ मैकडोनाल्ड्स नहीं खुला था वो पानी बताशे के लिए ही मशहूर रही हो जगह अच्छा फिर एक और बात भी होती है कि भाई मैकडोनाल्ड जो था वो पहले बर्गर बेचता था तो अब भाई बर्गर अब हिंदुस्तान में आप कहिए कि साहब मैं बर्गर बेच रहा हूँ तो यहाँ तो आधे आदमी तो वेजिटेरियन निकलते हैं तो वो बर्गर क्या खाएंगे भाई तो अब क्या होता था कि मैकडोनाल्ड्स ने क्या शुरू कर दिया बोले साहब हम वेजिटेरियन बर्गर आपको तो दे गए हैं वो आलू टिक्की को उसके बन के बीच में रख कर दे देंगे और बोलेंगे साहब ये वेजिटेरियन बर्गर है और अभी तो मैंने सुना है कि कुछ जगहों पर तो शायद कोई हिंदुस्तानी डिश भी उसमें शुरू हो गई है मैकडोनल्ड्स में तो ये उद्देश्य क्या था कि भाई मैं आया हूँ तो बाकी सबको बंद कर दूँ अच्छा अब आप सोचिए कि एक वो है एक तो ये मॉडल हो गया अब एक दूसरा मॉडल सोचिए दूसरा मॉडल ये है कि भाई जहाँ पर एक पानी पूरी वाले ने अपनी दुकान लगाई और उसकी दुकान चलने लगी तो क्या हो गया कि वहीं पर अगल बगल में दो चार और पानी पूरी वाले आ गए तो अब जैसे पहले वाले के यहाँ मान लीजिए पचास रुपए की बिक्री होती थी दिन भर में और मान लीजिए कि हफ्ते दस दिन एक महीना दो महीना चार महीने में बिक्री बढ़ते बढ़ते सौ रुपए की हो गई मगर तब तक वहाँ पर तीन पानी पूरी वाले और आ गए अब जब तीन पानी पूरी वाले आ गए तो वो बिक्री डेफिनेटली भाई जो सौ हो गई थी वो सौ से घट के चालीस पच्चीस तीस ऐसे आ जाएगी तो ये एक दूसरा मॉडल हो गया कि जहाँ पर जैसे ही आपने दुकान उसके जैसी लगाई देखिए मैकडॉनल्ड्स जो था वो तो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया और उसने आजू बाजू की दुकानों को ख़त्म कर दिया यहाँ पर पानी पूरी वाले के यहाँ खाली पानी पूरी वाले ही और आ गए और उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया तो अब क्या कोई ऐसा तरीका संभव है ऐसी बात तो मार्केटिंग पढ़ने के बाद साहब हम तो वही ग्राहक के शौक के हिसाब से उत्पाद बनाने वाली बातें करते हुए तो अब ये सोचने लगे कि ग्राहक संतुष्टि भी रहे अब जो हमारा बेचारा जो पानी पूरी बेचने वाला था यानी जो इस उम्मीद में आया था कि भाई आज 40 की पानी पूरी बेच रहे हैं तो कल 100 की बेचेंगे जो इस उम्मीद में आया था उसकी दुकान घट के या तो ख़त्म हो गई मैकडॉनल्ड्स की वजह से या अन्य पानी पूरी वालों की वजह से 40 से घट के पच्चीस पे रह गई तो अब सवाल ये उठा कि ये एक विचार उठने लगा देखिए मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ मगर एक विचार रखने की बात कर रहा हूँ एक विचार ये उठने लगा कि क्यों ना ऐसा एक मॉडल डेवलप किया जाए जहां पर कि सब सब एक साथ रह सके यानी जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम यानी सब के लिए एक और एक के लिए सब ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल इस तरह का एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए कि इसको हम कहें कि ये हिंदुस्तानी भारतीयकरण चलिए मोदी जी की भाषा में बोले तो सबका साथ सबका विकास क्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है कि जहाँ पर हम ये कहें कि साहब हम एक ऐसी मार्केटिंग लाना चाहते हैं जहाँ पर कि एक ही स्थान पर बजाय इसके कि कोई एक बाद बाद प्रोड्यूसर या एक सर्विस देने वाला वो ऐसा कुछ सर्विस दे या ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाए जो बगल वाले की प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करती हो यानी कि उसके पूरक प्रोडक्ट बने तो जैसे उदाहरण मैं फिर वही पानी पानीपुरी और समोसे के उदाहरण की बात कर रहा हूँ कि भाई अगर जो एक ऐसी जगह बने जहाँ पर कि मान लीजिए कि हम लोग चाट ही बेच रहे हैं तो क्या एक उत्पादक ऐसा हो सकता है कि जो सिर्फ़ पानी पूरी बेचे एक दूसरा उत्पादक ऐसा हो सकता है जो सिर्फ़ समोसे बेचे तीसरा एक चाय वाला भी वहाँ पर दुकान लगा सकता है अच्छा फिर वहीं कुल्फ़ी भी बिक सकती है आइसक्रीम वाला भी बिक सकता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कोई मैं नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मगर ये तो उदाहरण है मैं केवल खाने पीने के देखिए मेरा तो मतलब खाने पीने में ज़्यादा ही ध्यान रहता है तो मैं खाने पीने के उदाहरण ही दे रहा हूँ मगर इसी तरह की सर्विसेज या इसी तरह की सेवाएं कैन वी थिंक ऑफ क्रिएटिंग ए मार्केट वेअर एवरीबडी सर्वाइव्स आज की आज की दुनिया में यानी पिछले एक डेढ़ साल से जो हम लोग जिस दुनिया को देख रहे हैं जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत से बहुत से प्रोड्यूस बहुत से उत्पाद बहुत सी सेवाएं ख़त्म होते जा रही हैं मरती चली जा रही हैं जैसे अभी आप देखिए ना कि पिछले दिनों ये जो बीमारी के कारण क्या हुआ पिक्चर हॉल और सिनेमा हॉल और सिनेमा हॉल से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई भाई डेढ़ साल बगैर किसी आमदनी के सरवाइव करना मेबी भी कि शायद कुछ बड़े लोगों के लिए जिनके वो सिनेमा हॉल होंगे उनके लिए तो संभव होगा मगर जो बेचारा जिसने उसमें ठेके पे दुकान ली होगी उसके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे होंगे उन सबों के लिए सरवाइवल कितना कठिन हो गया होगा मैरिज हॉल्स टैक्सियाँ अब आप सोचिए कि भाई अगर यात्रा ही नहीं हो रही है लोग कहीं जा ही नहीं रहे हैं तो कुछ सेवाएं तो पूरी तरह समाप्त हो गई मैं मैं कोई सोल्यूशन देने लायक like इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ मगर मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि इस तरह से क्या हम कोई ऐसा ऐसी सेवा ऐसे ऐसा एक मार्केट क्रिएट कर सकते हैं जहां पर कि एक चीज़ दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हो देखिए मैं फिर यहां पर एक बात कह दूँ कि अब कहीं मेरी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि क्या हम लोग सिस्टम की ओर जा रहे हैं नहीं मैं बाटर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पर एक विलेज इकोनॉमी को हम लोग ये कहते थे कि साहब वो सेल्फ सफ़िशिएंट इकोनॉमी है और सेल्फ़ सफ़िशिएंट इकोनॉमी में अगर एक आदमी नमक पैदा कर रहा है तो दूसरा आदमी गुड़ बना रहा है और तीसरा आदमी ज्वार उगा रहा है चौथा आदमी सब्जी उगा रहा है तो वो सब आपस में एक दूसरे से सामान खरीद बेच करके और अपना काम चला लें मेरा उद्देश्य वो नहीं है मेरा उद्देश्य है कि एक ऐसी ऐसा बाजार एक ऐसा मार्केट क्रिएट हो जहाँ पर कि इस तरह की सेवा उपलब्ध हो सके आप मेरे श्रोतागण जितने भी हैं उसमें से बहुत से लोग बहुत उच्च पदों पर रह चुके हैं या रहे या हैं अभी और उनका ज्ञान भी मुझसे कहीं अधिक है तो आप लोग इस पर विचार कर सकते हैं और इस विषय में देखिए ये तो जियो और जीने दो का सिद्धांत है जियो और जीने दो के सिद्धांत में जब भी हम बात करते हैं तो उस समय हमें न केवल अपने लिए सोचना होता है बल्कि दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के लिए भी सोचना होता है अब यहाँ पर अब मैं इस बात को एक थियोरिटिकल टॉपिक की ओर नहीं ले जा करके इसको यहाँ पर लाना चाहता हूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव के तौर पे व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर ये बताऊँगा कि जैसे फिर मेरे उदाहरण में खाने का ही सामान आ रहा है फूड प्लाजा फूड प्लाजा बहुत से सभी बॉल्स जितने भी आज खुले हुए हैं सभी में फूड प्लाजा उपलब्ध हैं मगर फूड प्लाज़ा में एक एक बेसिक कमी है कमी क्या है कमी यह है कि फूड प्लाज़ा जो है वो कॉमन मास से थोड़े ऊपर के स्तर के हैं यानी कि मैं यह नहीं कहूँगा कि वो बहुत महंगे हैं या ऐसा है परंतु फूड प्लाजा में जाने के लिए एक विशिष्ट मना है स्थिति और एक विशिष्ट जेवा स्थिति की ज़रूरत पड़ती है तो साहब ये तो हम फूड प्लाज़ा की बात सिर्फ फूड के लिए कर रहे हैं और वो भी एक पर्टिकुलर स्केल या पर्टिकुलर स्टेज की बात कर रहे हैं यही चीज़ क्या हम आ, किसी और सामान के लिए कर सकते हैं तो आ, ऐसा कुछ देखें तो एक पंचशील मार्केटिंग जिसको कह सकते हैं जहाँ पर कि जीओ जीने दो का सिद्धांत अपनाया जाए वो हो सकता है चलिए अभी तो मार्केटिंग की बात तो बहुत करनी अब यहाँ पर एक छोटी सी बात अपने जीवन की भी आपके सामने लाकर देना चाहता हूँ जो कि इससे रिलेटेड तो नहीं है परंतु उसका जीवन के सतत प्रवाह से अवश्य संबंध है ऐसे ही अब देखिए मैं कहूँगा कि मैं ज्ञान बांटता चला तो इस बात को आप बुरा मान जाएंगे कि भाई साहब आप कौन होते हैं ज्ञान बांटने वाले मगर भाई मैं अपनी बातों को यही कहता हूं कि मैं लोगों में ज्ञान बांटने का प्रयास करता हूं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं भाई आप उसको ज्ञान मानिए या मत मानिए तो ऐसे ही ज्ञान बांटने की श्रृंखला में एक बार अपने मित्रों के साथ बात कर रहा था वो दिन बेकारी के थे तो बेकारी के दिनों में ज्ञान बाँटने में आप बड़े मतलब लंतरानियाँ काफ़ी हाथ जाते हैं यानी कि जब आप बात करने लगते हैं तो बात को बहुत घुमा फिरा के जैसे आज कर रहा हूँ उसी तरह से करने लगते हैं तो उसी तरह से ऐसे ही हमारे यहाँ पर ये होता था सिस्टम ये था कि घर से निकलकर और सड़क के पास एक बिजली के खंभे के नीचे खड़े होकर के ज्ञान बहुत बाँटा जाता था तो हम भी सब उन ज्ञान बाँटने वालों में बहुत अग्रणी स्थान रखते थे तो हमारे एक मित्र थे इसलिए अब चलिए नाम तो बता देता हूँ शशिभूषण सिन्हा साहब अब थोड़ा बहुत नाराज़ भी होंगे तो बहुत दूर हैं बनारस में बैठे हैं तो अब हमसे ज़्यादा नाराज़गी तो अपने व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो शशिभूषण सिन्हा साहब हमसे कुछ साल सीनियर थे और साहब वो वहाँ पर थे हम लोग के साथ में और मैं साहब अपना ज्ञान बाँट रहा था इसी तरह की कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा था कुछ नई भाई एम में एम कर रहा था या एम पढ़ चुका था तो अपना ज्ञान मेरे पास था ज़्यादा उसके नाते से अक्सर ऐसे ही ज्ञान बांटा करता था तो शशि भूषण सिन्हा साहब वकील थे बहुत मतलब अच्छे क्रिमिनल वकील थे मगर वो हम लोग के पास आते थे हम लोग के साथ में बातचीत करते थे तो हम लोग भी उनसे यारी दोस्ती मित्रता में बात करते थे वकील मतलब देखिए आप एकदम से ये ना समझने लगी कि वो बहुत पुरानिया वकील थे पुरानिया वकील नहीं थे वो वकील हम लोगों से दो चार साल सीनियर थे मगर प्रैक्टिस करने लगे थे और अभी भी उनका यूनिवर्सिटी में आना जाना था आना जाना क्यों था क्योंकि वो महिला महाविद्यालय में कुछ उनके मित्र लोग थी तो उनसे मिलने के लिए वो जाते थे अक्सर यूनिवर्सिटी की बस में बैठ हम लोग के साथ तो शशिभूषण सिन्हा साहब जो थे वो खड़े हुए बातें सुन रहे थे हम लोग की थोड़ी देर के बाद हमने अपना ज्ञान बघाड़ा फिर उसके बाद हमारे एक दो मित्र थे उन्होंने अपना ज्ञान बघाड़ा जब काफ़ी ज्ञान की बातें इधर उधर हो चुकी तो सिन्हा साहब ने कहा कि भाई तुम लोग आज यही सब बातें करोगे या कुछ मतलब की बात भी करोगे हम लोगों ने कहा साहब ये हम लोग मतलब की ही बात कर रहे हैं हम मतलब हम लोगों को एकाएक लगा कि शायद आज हम लोग कुछ कंपटीशन की या कुछ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे सब्जेक्ट मतलब हम लोग का इतिहास लॉ वगैरह ये सब सब्जेक्ट हुआ करते थे जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देते थे या जनरल स्टडीज़ वगैरह की बातें करते थे तो उस दिन चूँकि उस तरह की बातें नहीं हो रही थी तो हमें लगा कि शायद सिन्हा साहब ने उन बातों की ओर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है तो हमने कहा कि नहीं हाँ साहब अब ये भी सब्जेक्ट की ही बात है और मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं सिन्हा साहब बोले कि तुम लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि मैं शशि भूषण सिन्हा तुम्हारे पास क्यों आता हूँ बात करने के लिए हमने कहा साहब आप हम लोगों के पास आते हैं ताकि आपको भी ये हमारे जो ज्ञान की धारा बह रही है इसमें से अंजलि भर पानी मिल जाए अब साहब सिन्हा साहब जो थे उनको इतना सुनना था बोले देखिए मैं आप लोगों के पास बात करने इसलिए नहीं आता हूं कि मैं आप लोगों को इस लायक समझता हूं कि आप अपना ज्ञान मुझे दे सकें बोले मैं इसलिए आता हूं क्योंकि ज्ञान तो मैं अपने किताबों से और लाइब्रेरी से और कोर्ट कचहरी में ले लेता हूँ बोले आप लोगों के पास आ कर मुझे चीप एंटरटेनमेंट मिल जाता है मैं उस चीप एंटरटेनमेंट के लिए आता हूँ आपके पास बोले जब आप वो जनरल नॉलेज वगैरह की बातें करते हैं तो लगता है मुझको कि आप लोग इतनी बेवकूफ़ी बातें कर रहे हैं कि उससे मेरा बड़ा एंटरटेनमेंट होता है अरे साहब हम क्या बताएं? हम लोग उनकी बात सुन के और ये अपनी अवकात समझ गए कि हम लोगों की औकात उनकी नज़रों में चीप इंटरटेनमेंट की है तो साहब हम लोग बहुत शर्मिंदा भी हो गए और ये भी तय कर लिया मतलब उनके सामने तो नहीं कहा मगर ये तय कर लिया कि अब अगर कभी सचिभूषण सिन्हा साहब आएंगे तो उनको इन्हीं की तुर्की बद तुर्की जवाब देना है मगर उस पल उस सिन्हा साहब ने हम लोगों का मुंह बंद कर दिया और हम लोग बोल नहीं पाए तो साहब देखिए यहाँ पर मैं इस बात का ज़िक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तो ज्ञान बांटने में कभी पीछे नहीं रहता तो ज्ञान बांटने के चक्कर में अक्सर अक्सर नहीं कहना चाहिए कभी कभार इस तरह की बातें भी सुनने को मिल जाती हैं तो अगर आज मेरे इस सॉरी मैं ज्ञान बांटना तो आप लोगों के सामने तो नहीं कह सकता मेरे आज के इस समय की बर्बादी से आप बुरा ना माने हो तो मैं आपसे केवल ये कहूँगा कि मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अगर आपको इसमें कोई आपके विचार हो या आप कुछ और कहना चाहते हो तो कृपया वॉइस नोट के ज़रिए से आप मुझसे कह सकते हैं और मैं आपकी बातों को कोशिश करूंगा कि अगले एपिसोड्स में शामिल कर लूं और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपसे कुछ कुछ हफ्ते पहले ये निवेदन किया था कि आप मुझे अपने विचार बताएँ तो मैं उन विचारों को यहाँ पर बताऊंगा वो विचार किस बारे में थे कि आप मेरा एपिसोड कब सुनते हैं तो मैं अगली बार मैंने वो सब इकट्ठा कर लिया है और मैं अगली बार आपको बता सकूंगा कि मुझे इस बारे में क्या फीडबैक मिला है ठीक है तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे नमस्कार और शबक है एंड गुड नाइट या गुड डे कहना चाहिए क्योंकि ये तो सुबह सुबह की बात होगी चलिए साहब फिर मिलते हैं किसी कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो बुरा मत सुनो बुरा मत दे